आगे ृत्तिवध्ये एक अवस्थ्रितवतिषते यथा अवयव क्रिया क्रियावंतो। नित्य संबंधः संबंध समिकरण है, है। ही। ये समवाय अयुत सिद्ध में ही रहेगा अयुत सिद्धों वृत्ति संबंध से दो में रहेगा और वो दोनों को अयुत सिद्ध कहा जाएगा करेंगे सिद्ध तो तो है ना नित्य नित्य शब्द तीनों लिंगों में चलेगा क्योंकि ताहा द्विविधा नित्याश्च अनित्याश्च आप के लिए कहते हैं तो विशेष जैसा है उसे नित्य तो विशेषण बनता तो है तो विशेष अनुसार लिंग हो जाएगा अयुत सिद्ध यो वृत्ति अयुत सिद्ध है दोनों उन्हीं में रहेगा ये अयुत सिद्ध क्या है इसके लिए कहते हैं योयोर मध्ये एकम आगे जो त तो है वो कट जाएगा आगे जो त तो है वो भी कट जाएगा एकम अभिनश्य दबस्थम ऐसे हो जाएगा शायद काटे होंगे हम लोग पैर से एकम अविनश्यद अवस्थम एकम अविनश्यद अवस्थम अविनश्यद अवस्थम कहने का अर्थ जो अविनश्यत है तो यहां ये कर्तरी क्षत्र प्रत्यय हुआ है तो वही अविनश्यद अवस्थम अवस्था में जो है तो अविनश्यद अवस्थम ये दोनों में समानाधिकरण हो जाएगा एकम अविनश्यद तद अवस्थम और फिर कहने का ये वृथा है जो अभिनश्यद है वही अवस्था वाला है। अच्छा, और हैद अवस्था में अपर आश्रितम एव अवतिनश्यत अवस्था में अपर आश्रित ये नहीं रहना है किंतु तो अभिनश्यद अवस्था में अपर आश्रित होना है जैसे कार्य का नाश नयायिकल लोग कहते हैं दो प्रकार से होगा एक समवायिक कारण का नाश से हो सकता है एक असमवाय कारण का नाश से भी कार्य का नाश हो सकता है पट का समवायि कारण क्या है तंतु, और असमवाय कारण संयोगा। तंतु संयोग अगर तंतु संयोग नाश हो जाएगा तो ही नाश हो जाएगा और तंतु नाश हो जाएगा तो तो ही पटनाश होगा और ये कारण का नाश होना ये प्रयोजक है कार्य का नाश होने के लिए तो जो प्रयोजक बनेगा वो पूर्व क्षण में रहेगा तो इसलिए कारण नाश को पूर्व क्षण में रहना पड़ेगा कार्य नाश को उत्तर क्षण में होना पड़ेगा तो जब हम कहेंगे कि समवाय कारण नाश हो करके कार्य का नाश हो रहा है अर्थात तंतु का नाश हो कर पट का नाश हो रहा है तो तंतु का नाश पूर्व क्षण में होगा तो अभी तंतु का नाश हो गया तो नाश द्वितीय क्षण में होगा एक क्षण पट तंतु के बिना रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा तो अभी रहना पड़ेगा तार्किक लोग कहेंगे तो क्यों कहते हैं कि कारण नाश के अनु अनुपश्चात कार्य नाश होगा नहीं तो वो दोनों में प्रयोजक और प्रयोज्य भाव नहीं आएगा हेतु हेतु मत भाव नहीं होगा पट को होने के बाद भी एक रहना पड़ेगा क्योंकि कारण पहले होना चाहिए कार्य कार्य हो गया कारण हो गया पटनाशंतुनाश तो कारण में होगा कार्य नियत पूर्ववर्ती कारण तो अभी तंतुनाश जब हो जाएगा एक क्षण पटर रहेगा ऐसा पटर को कहा जाएगा विनश्यत पटे विनश्यत अभी विनाश होने वाला है ते जो विनश्यत पट है ये अभी तंतु का आश्रय में है क्या नहीं है इसलिए कहा गया अविनश्यत अविनश्यत होगा तो अपराश्रित विनश्यत हो जाएगा तो अपराश्रित नहीं हुआ अपर तंतु अपर तंतु, अपरा तंतु। एक हम पट का विचार कर रहे हैं अपर हो गया तंतु तो अविनश पट तंतु आश्रितम तं। विनशत पट तंतु आश्रितम तं। नहीं है वो तो, तो नहीं गया तंतु तो पहले नाश हो गया हो तो न्याय लोग कहते हैं आपको वो लोग तर्क से सिद्ध करते हैं होना पड़ेगा पटनाश तो अगर नहीं होगा तो हेतु हेतु मत भाव नहीं होगा इस प्रकार वेदांती लोग हएंगे अनिर्वचन वाद इसलिए सब एक साथ हो जा सकता है तो में, परवर्ती क्षण में एक क्षण का बाद अर्थात बीच में व्यवधान एक क्षण उसका उत्तर क्षण में कार्यनाश होगा तो वो कार्य को एक हाँ अभीष्य हाँ, अभी कार्य अभी कारण नहीं अभी कार्य ही अपराश्रितम होगा कारण आश्रितम होगा अभीनश्यदीय कार्य का विशेषण है एकम एकम अर्थात कार्यम अपर अपर आश्रितम अपर हो एक पटनश्य अश्रित अग कार आश्रित एकम से एक न एकम एकम कार्यम क्योंकि एक अपर दो ले लिया ना क्योंकि आरंभ किया मध्य मध्य मध्य एकम एकम का दो योर के साथ है। दोनों का बीच में एक कार्य अवस्थम अवस्था में अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते अपर एक कार्य हो गया तो दूसरा अपर हो गया कारण कारण आश्रित होकर के रहता है तो अयुत सिद्धौ नहीं हुआ अभी हुआ। अभी नहीं हुआ ना हाँ। ना अभिनश्यत कारण के आश्रय में रहेगा तो वो जो एक एक क्षण पटर रहता है तंतु के बिना वो क्या विनस्यत तो अविनश्यत के लिए होगा तऊ तो अयुत सिद्ध वो दोनों को कहा जाएगा अयुत सिद्ध यहाँ एकम और अपरम इसमें हम विपरीत नहीं कर ले पाएंगे एकम से तो कार्यो को लेना पड़ेगा अपरम से कारणों को लेना पड़ेगा तब तो एकम से तंतु ले लेंगे अपरों से पटल ले लेंगे वो नहीं होगा तो दोनों में ऐसा स्थिति होना चाहिए और वो कार्य कारणों में ऐसा होना चाहिए अच्छा तो अभी समवाय संबंध ये कहाँ है कहते है की अवय व अवय अयुत का यहाँ अभिन्न यहािन्न अयुत होकर के सिद्ध होंगे यूत हो जाने से सिद्ध नहीं होंगे यहाँ अयुत का अर्थ अभिन्न यूत का अर्थ भिन्न तो यहाँ जो यु मिश्रण अमिश्रण यहाँ यु का अमिश्रण अर्थ क्योंकि यु का अर्थ भिन्न हुआ उस अर्थ में लिया गया अवयव अवयवी ये दोनों का बीच में अवयव हो गया तंतु अवयवी हो गया पट ये दोनों का बीच में समवाय संबंध होगा अच्छा जब अवयव परमाणु होगा अवयवी द्वणु होगा वो दोनों का बीच में भी समवाय संबंध रहेगा हो जाएगा तो वहां एकम अविनश्यत अपर अवस्थम अवतिष्ठते तो वहाँ क्या समय कारण का नाश होगा नहीं। और का नाश कैसा करवाएंगे वहाँ असमवाय कारण का नाश करवा करेंगे जब हम परमाणु का संयोगों का नाश कर देंगे तब दीवणु को आगे क्षण में नाश होगा परमाणु का संयोग को होगा संयोग होने से हम उसको दीवण को कहेंगे हम पहले संयोगों को नाश कर देंगे नाश कर देने से द्वितीय क्षण में दीवण का नाश हो होगा तो उसे एक ही क्षण अवस्था रहा उस क्षण को नहीं लेना है क्योंकि उस क्षण में तो और परमाणु में नहीं रहेगा क्योंकि उनका संयोग ही नाश हो गया उसको छोड़ करके अन्य समय चाहे सामवाहिक कारण का नाश होकर के कार्य नाश हो चाहे असामवा कारण का नाश होकर के कार्य नाश हो दोनों तो प्रकार से हो सकता है यहाँ दोनों उपाय से हो सकता है किसको मानेंगे कार्य वहाँ विनशत को तंतु तंतु का नाश करके पटका नाश कर सकते हैं अथवा तंतु संयोग का नाश करके पटका नाश कर सकते हैं तंतु रहेगा तंतु संयु का नाश कर देंगे तभी हम नाश कर सकते हैं कार्य <laughs> होगा में कारण का नाश होगा बाद में क्योंकि कारण नाश प्रयोजक बनता है कारण नाश यहाँ प्रयोजक हुआ कारण नाश कार्यनाश के प्रति कारण नहीं होता है क्योंकि ये जो अभाव है उसको कारण नहीं माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि अभाव जहाँ कार्य कारण भाव दिखाते हैं वहां प्रयोजक प्रयोज्य ऐसा कहते हैं कपालोनाश होने से घटनाश होगा तो कपालनाशक घटनाश का कारण कह देते हैं हम लोग तो यहाँ वो लोग कहेंगे कि कारण अर्थात ये प्रयोजक है क्योंकि अभाव में कार्य कारण अभाव कारण नहीं होगा तो प्रयोजक ऐसे निकल कारण मानते हैं अभाव को बाकी लोग कहेंगे प्रयोजक है का और उल्टा हो रहा। क्यों का पहले नाश हुए फिर एक रहेगा दीवणु को अगला क्षण में नाश होगा द्वितीय क्षण में किंतु ये परमाणु संयोग नहीं है अभी दियोणु को है और वो नाश हो रहा है बिनस्यत। तो विनश्यक हाँ। एक जगह में मतलब जब तंतु नाश होता है तो सामवायिक कारण नाश हुआ हम तंतु नाश नहीं करके तंतु संयोग नाश करेंगे और असामवा कारण नाश हुआ दोनों उपाय से अवय व अवै नव और गुण गुणी नौ दृष्टान्त तो किसको देंगे गुण गुणी नौ में घट रूपा और क्रिया क्रिया बनतु इसी प्रकार की गमन क्रिया और चैत्र जाति व्यक्ति घटत्व तो घट विशेष नित्य द्रव्य विशेष रहेगा सभी नित्य द्रव्य में तो जल परमाणु इत्यादि में ये सब में समवाय सम्बन्ध रहे में समवाय निरूपायती नित्य संबंधत्वम विशिष्ट प्रतीति नियामकत्वम एक विशिष्ट का प्रतीति होने के लिए हमको एक विशेषण और एक विशेष्य चाहिए विशिष्ट होगा तो दो पदार्थ मिलेंगे तो जहाँ विशिष्ट की प्रतीति होगी वहां दोनों का बीच में संबंधत्व तो हुआ है तो संबंध होने से ही विशिष्ट प्रतीति होती है तो विशिष्ट प्रतीतिका नियामकोन होगा कहते हैं संबंध तो इसलिए संबंधत्वम विशिष्ट प्रतिति नियामकत्वम ये संबंधत्व का लक्षण हो जाएगा अभी खाली आप संबंधत्व इतना ही समवाय का लक्षण कर दीजिए अर्थात संबंध समवाय ये कहा अतिव्याप्ति हो जाएगी का बात है संबंध हाँ संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं तावन मात्र उक्त तो खाली कहेंगे कि संबंध है समवाय अभी हम समवाय का लक्षण कर रहे हैं तो संबंध है समवाय इतना कह देंगे तो संयोगे अति है अब तिर अतो नित्य इत विशेषण अभी संबंध का विशेषण नित्य दे देंगे तो संयोग में जाएगा नहीं, नहीं जाएगा क्योंकि संयोग नित्य नहीं होता है नहीं। आगे मध्य जो अयु का लक्षण कहा गया अभी सिद्ध का ये विचार दिखाते हैं कि को ले सकते है आ, तो ना, काली का संबंध भी होगा काल में भी रहते हैं पदार्थ सभी पदार्थ काल में रहेंगे जो वहा सन्निकर्ष अर्थात वो भी एक संबंध है उसको भी लिया जा सकता है कोई हान नहीं है उसका घटक तो है ना संयोग समवाय इत्यादि सब है भी आ तो किंतु अगर हम समवाय एक संबंध है अभी कहते हैं समवाय एक संबंध है और उसका घटक तो यह न समवाय आ जाएगा वो संबंध को हो फिर जिसका घटक समवाय रहेगा वो संबंध को समवाय नहीं कहेंगे आत्मा आत्माश्रेय दोष होगा ना अर्थात समवाय का घटक समवाय हो गया इसलिए सन्निकर्ष को अर्थात समवाय मतलब एक सम्बंध एक संबंध है किन्तु वो संबंध समवाय संबंध नहीं होगा समवाय उसका घटक है वो संबंध संयोग हो सकता है कहें चक्षु घटक का बीच में जो संयोग हुआ इसको हम सन्निकर्ष कह देते हैं इस जगह में तो हो जाएगा और जहां और शब्द का बीच में सन्निकर्ष हुआ क्या सन्निकर्ष होगा समवाय कहेंगे वहा समवाय हो गया तो समानाधिकरण हो गया किंतु जहाँ उसका घटकत्व अन्य आ जाएंगे तो फिर उस जगह में हम उसको संबंध कहेंगे किंतु उसको संयोग भी नहीं कहेंगे समवाय भी नहीं कहेंगे जहां एकाधि का मिल जाएगा वो तो संबंध है संबंध तो परंपरा संबंध भी होगा जब हम के व्याप्ति कहते हैं तो व्यतर की व्याप्ति कहने का समय में कहते हैं साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व ये संबंध से हम बन्या अभाव को ला करके धूमों में रखते हैं तो कहते हैं कि बन्हीं भाव और धूमो का बीच में ये संबंध हो गया तो संबंध तो किसी प्रकार कोई भी होगा संबंध आगे कहते हैं सभी पदार्थ काल में रहेंगे तो काल हो जाएगा अधिकरण और पदार्थ हो जाएंगे अधेय अभी पट भी काल में रहेगा आधेय कौन होगा पट आधेयता किस में रहेगी पट में रहेगा ये जो पट में अधेयता रहा इस अध्ययता को आधेयता सामान्य कहा जाएगा क्यों कहने काल और सभी का अधिकरण होता है सभी का अधिकरण अगर हो जाएगा तो सभी में अधेयता आएगा तो ये अधेयता किम निरूपित तो? इसमें क्यों अधेवता आता है पट में काल और निरूपित तो? ये जो काल निरूपित तो अधेवता आता है इसको अधेवता सामान्य कहा जाता है क्योंकि ये सब में आएगा और भूतल निरूपित तो अधेवता ये अधेवता सामान्य नहीं होगा क्योंकि सब में नहीं है ये ये काल निरूपित तो अधेवता ये सभी में रहेगा इसलिए काल निरूपित तो अधेवता को अधेवता सामान्य कहा जाएगा अभी पट्ट में भी काल निरूपित अधेवता सामान्य रहेगा तो पटनिष्ठ काल निरूपित अधेवता सामान्य पट में पट काल में तभी रहेगा जब तंतु है अगर तंतु नहीं रहेगा तो पट रह जाएगा नहीं रहेगा अभी हम काल को तीन भाग कर सकते हैं तंतु अभावक काल तंतु काल और तंतु अभाव काल तंतु का प्राग अभाव तंतु का विद्यमान था और तंतु का ध्वसा ऐसे काल को तीन भाग कर सकते हैं तो अभी जिस काल में तंतु है पट उसी काल में ही रह पाएगा तो तंतु अवच्छिन्न काल में ही पट में आधेयता सामान्य आ पाएगा अन्य समय में आ जाएगा क्या तो पटनिष्ठ आधेयता सामान्य काल निरूपित तो अधेयता सामान्य ल में हाँ आएगा वो विनश्यत अवस्था विनश्यत अवस्था में भी पटो में तो अर्यता सामान्य है किंतु तब और तंतु नहीं है इस अवस्था में उसमें समवाय संबंध भी नहीं है और उस अवस्था में अयुत तो सिद्ध होगा अयुत तो सिद्ध भी नहीं है इसलिए कहा अविन्त अवस्था इसलिए अविनश्यत अवस्था यहाँ भी ले आ जाएगा तभी पट में निरूपित तो आधेयता सामान्य तभी तो आएगा अगर वो काल तंतु से अवच्छिन्न होगा पटनिष्ठ काल निरूपित तो आधेयता सामान्य आप बोलिए सामान्य सामान्य किस किम निरूपित तो? तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा सामान्य बोलिए फिर निरूपित सामान्य तो ये पटनिष्ठ काल निरूपित अधेवता सामान्य तभी आएगा अगर काल तंतु के द्वारा अवच्छिन्न होगा तो तंतु अवच्छिन्न होना पड़ेगा पटनिष्ठ काल निरूपित अध्यवता सामान्यम तंतु अवच्छिन्न होगा तभी पट और तंतु में अयत सिद्ध अयुत सिद्धवृत्ति कहा जाए मतलब अयुत सिद्धि ये दोनों में ये है ये दोनों अयुत सिद्ध है ऐसा कहा जाएगा तो काल अवच्छेद तो काल काल में समग्र काल अवच्छेद नहीं है क्योंकि समग्र काल अगर अवच्छेद होगा इसका अर्थ हो जाएगा पट समग्र काल में है तंतु रहे नहीं रहे ऐसा हो जाएगा पट काल में रहेगा किंतु तंतु अव छिन्न काल में ही रहेगा अगर होगा तो भी कहा जाएगा कि तंतु और पटो अयुक्त तो सिद्ध है अयुक्त तो तो सिद्ध अर्थात विनशत अवस्था को छोड़कर के वो तो लक्षण से हटा दिया उसका। तो जैसे कहा जाता है कि कॉपी संयोग वृक्ष में है तभी वृक्ष हो गया पूरा जैसे काल और उसमें अभी पट है कहते हैं जैसे काल में पट है ऐसे वृक्ष में कपि संयोग है तो वृक्ष में सर्वत्र कपि संयोग है ना शाखा उसका अवच्छेद है शाखा उसका अवच्छेद है तो जैसे हम कहेंगे कि वृक्षे शाखायाम कपि संयोग तो वृक्ष अधिकरण किन्दु उसका अवच्छेद कौन है शाखा, शाखा तो दोनों में सप्तमी कह दिया जाता है वृक्षे शाखायाम कपि संयोग वृक्ष अधिकरण शाखा अवच्छेद का इसी प्रकार की यहाँ काले पट तो कहते हैं कि काले पट तंतुसु अथवा काले तंतुसु पट जैसे वृक्ष शाखायाम कपी सु ऐसे काले तंतुसु पट अधिकरण कौन हो जाएगा काला अवच्छेद तंतु।, तंतु।, तंतु तो बाकी कहते हैं कि काले तंतुसु पट तो तंतु अवच्छेद हो जाएगा अच्छा एक पंक्ति देते हैं यल निरूपित आधेयता, सामान्यम यनिष्ठ के अनुसार यथ से, से किस ले सकते हैं पट को पटनिष्ठ काल आधेयता, आधे सामान्यम तो अर्थात तो यहां बाकी कहेंगे पटह, काले ऐसा कहेंगे तभी पटो में काल निरूपित आधेता सामान्य आ जाएगा अच्छा यन निष्ठ यल निरूपित आदेता सामान्य कौन अवच्छेद बनता है तंतु तंतु, तंतु अवचिन्नम तद उभय अन्य तरत्व अयुत सिद्धत्व ये दोनों अयुत सिद्ध होंगे पट तभी अन्यतरत्व अयुतसिद्धत्वम ये दोनों में किसी को भी आप सिद्ध कह सकते हैं किंतु ये स्थिति होना चाहिए पट भी अयुत तो सिद्ध है तंतु भी अयुत सिद्धत्व अर्थात दोनों में अयुत सिद्धत्व रहेगा दोनों में अन्य तरत्व रहेगा यही अयुत सिद्धत्व कर अन्य तरह अयुत सिद्ध इस प्रकार के यल निरूपिता अध्ययता सामान्यम यद अवचिन्नम तद उभय अन्यतरत्म अयुत सिद्धत्व इसका वहां एक चित्र कर ले सकते हैं जो अयुत सिद्धत्व इत्यर्थ दिया है ना उसका आगे एक चित्र कर दीजिए थोड़ा एक लंबा लाइन खींच दीजिए दो इंच करीब उसका दोनों पार्सो में एरो लगा दीजिए अर्थात अनादिकाल से चलता है अनंत काल तक चलेगा ये एरो का अर्थ हो गया अभी उसको नीचे से दो लाइन कर दीजिए अर्थात तो बीच में आधा इंच रखकर के छोटा छोटा दो लाइन ऐसे खींच दीजिए आप हरी लाइन कर दिए उसका लाइन का नीचे दो ऐसा कर दीजिए बीच वाला होगा तंतु ये पार्श्व तंतु अभाव हो ये पार्श्व तंतु अभाव हो और वही जो बीच वाला अंश जहा रहा तंतु बाम पार्श्व में तंतु अभाव दक्षिण पार्श्व में भी तंतु अभाव किंतु ये दोनों अभाव अलग अलग अभाव है धुम से अभाव तो ये जहाँ तंतु रहा उसी के ऊपर में एक छोटा एरो लगा करके ऊपर में रख लीजिए पट अर्था पट एरो उसके नीचे तंतु अर्था पट तंतु में रहा उसी अवस्था में जिस काल में की तंतु विद्यमान है द बीच वाला पर्सन का ऊपर में एरो दे करके ऊपर में पट्ट लिख दीजिए। दीजिये ऊपर वाला जो एरो है नीचे की तरफ रहेगा क्योंकि पट्ट नीचे रहता है काल में रहता है एरो ऊपर की तरफ नहीं पट्ट काल में रहेगा काल पट्ट में नहीं रहेगा इसलिए एरो नीचे की तरफ होगा पट्ट तंतु में पट्ट काल में पट्ट भी काल में रहेगा पट्ट तंतु में रहेगा पट तंतु तो में रहेगा समवाय काल में रहेगा काली के का सम से सभी पदार्थ काल में रहेंगे तो भी पदार्थ में आधेयता सामान्य आएगा अभी जहां आप पट लिखे पट का ऊपर में है यह अनिष्ठ काल निरूपित अध्ययता सामान्य जहा पट लिखे अभी आप उसका ऊपर में ठीक यही है तो वो जो काल निरूपिता अध्ययता सामान्यम इसका नीचे यह निष्ठ नहीं काल निरूपित अध्ययता सामान्य इसको अंडरलाइन करके उसको पट्टे एरो कर दीजिए फिर पट्ट में क्या रहा काल अनिष्ठ तो नहीं काल निरूपिता अध्यता सामान्य पट्ट में रहा और पट्ट कहाँ रहा? रहा काल में रहा काल में रहा, काल रहा। और वो काल का अवच्छेदक हो गया तंतु उसका नीचे है अर्थात वो अवच्छेदक बोल करके हम दिखा रहे हैं और यहाँ वाक्य हो जाएगा पटह काले तंतुसु जैसे कपि संयोग है वृक्ष शाखायाम जैसे कहते हैं ऐसे हो जाएगा पटह काल कपि संयोग वृक्ष शाखायाम ऐसे वाक्य नीचे लिख सकते हैं वहाँ जाम हो जाएगा बहुत कपि संयोग है वृक्षे शाखायाम जैसे होता है ऐसे पटह काले तंतुसु <that> <that> अच्छा तो कपी संयोग वृक्ष शाखा या मुहा अवच्छेद को कौन होता है शाखा तो शाखा अवच्छेद को होता है कपी संयोग निष्ठ अधता में कपि संयोग आधे हुआ जी। और रहता है वृक्ष में रहता है कपि संयोग तो कॉपी संयोग निष्ठ जो वृक्ष निरूपित तो आधेयता वहाँ आधेयता अधिकरण कौन है वृक्ष तो वृक्ष निरूपित तो आधे किसमें आएगा कपी संयोग में तो उस आधेयता का अवच्छेद कौन बनेगा शाखा इसी प्रकार की यहाँ काल निरूपित तो आधेयता सामान्य जो कि पट में आ रहे हैं उसका अवच्छेदक हो जाएगा तंतु आगे पढ़िए तो, तो ये सब पढ़िएण है अनादि में कैसे समास कहेंगे आदि प्राग भाव से और शांत में अंत तो प्रागव का ये दोनों होता ये है ये कब रहेगा कहते हैं उत्पत्ति है, है पूर्वम कार्य कार्य से उत्पत्ति है पूर्व प्राग भाव रहेगा तो यहाँ आदिनाशहे शादी आदिना सह इति शादी ये समाज के सूत्र से होगा सहेती तुल्य सह को स आदेश हो गया वो पसर शादी अनंतह अनंत यहाँ विभोरी है तो प्रध्वंस उसका अंतर नहीं है उत्पत्ति अनंतरम कार्य से कार्य से है अनंतरम कार्य उत्पत्ति होने के बाद ये ध्वंस हो सकता है कार्य उत्पत्ति क्यों ये ध्वंस कब रहेगा कहते कार्य उत्पत्ति के बाद कार्य उत्पत्ति के बाद तो कार्य रहेगा तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कार्य उत्पत्ति है प्राक ये नहीं है क्योंकि आप प्राग में कहते थे कार्य उत्पत्ति है प्राक और ये कार्य उत्पत्ति के पश्चात कार्य उत्पत्ति होगा फिर कार्य नाश होगा तभी तो आएगा तो आप कह सकते थे कि कार्य नाश के अनंतर होगा वहां कहे कार्य उत्पत्ति से पहले होगा यहाँ कार्य नाश के अनंतर कार्यो नाश यही तो प्रध्वंस है ना तो इसलिए कार्यो नाश वही प्रध्वंस है इसलिए कार्य नाश होने के बाद प्रध्वंस रहेगा ये बात ठीक नहीं होगा तो उसी क्षण से ही वो आगे अनंत तक तो रहेगा इसलिए कहते हैं कार्य उत्पत्ति के अनंतर कहीं तो जिस समय में कार्य है उस समय में प्रध्वंस रहेगा क्या तो आप कहेंगे कार्य उत्पत्ति के अनंतर कैसे प्रध्वंस आ गया तो कहें कार्य उत्पत्ति के बाद ही वो रहेगा चाहे तुरंत बाद रहे चाहे बाद में बाद रहे क्योंकि कभी भी कार्य उत्पत्ति से पहले होगा क्या तो यही उसका तात्पर्य है जो उत्पन्न वो नष्ट नष्ट होने होने वाला होने वाला है तो होगा ही जो उत्पन्न होने वाला है वो नष्ट होने वाला है ये सभी नहीं होगा क्योंकि ध्वंसो स्वयं नहीं है ध्वसों का उत्पत्ति होता है यहाँ हम ध्वंस का लक्षण करते हैं इसलिए ध्वंसों को छोड़कर के बाकी सब का नाश हो जाएगा अच्छा आगे आगे पढ़िए त्रैकालिक संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अत्यंत अभाव लक्ष्य हो गया अत्यंत अभाव विशेष्य हो जाएगा अभाव जो कि दिया नहीं विशेषण हो गया संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता कह और कहा। दो विशेषण हो गए विशेष्य हो गया अभाव खाली अभाव अत्यंत अभाव कह सकते थे कहते बाकी तीन में जाएगा इसलिए हम विशेषण दो दिए हैं विशेष को नहीं कहाँ त्रिकालिक तो एक हो गया और संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ये दूसरा हो गया संसर्ग से संयोग और समवाय ये दोनों को ले आ जाएगा क्योंकि यही दोनों संसर्ग करवाते हैं संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का संयोग और समवाय एक भी होगा ना काली काली के के संबंध संबंध से से हाँ हो सकता है में भी के के से ये यहां नहीं है ये नहीं थोड़ा इसको विचार करके देखना होगा काली के संबंध से सब कुछ सर्वत्र हो सकता है कहते हैं काली के संबंध से धूमो भी ह्रदो में होगा कहते हैं इसलिए संसर्ग से संयोग ये दोनों को लेते हैं काली को नहीं देते हैं अभाव अभाव रहेगा रहेगा संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ऐसे अभाव जो होगा वो अत्यंत अभाव होगा दृष्टांत देते हैं भूतले घटो नास्ती न्य व में अत्यभाव निरूपयती त्रैकाल अप्रति सती ध्वंस अति सती अन्न भिन्न सती अभांता से लक्षण तो एक दो तीन चार चार विशेषण दे दिए प्रथम विशेषण हो गया प्राग भाव प्रथम विशेषण हो गया अभाव विशेषण विशेष के पार्श्व से गिना जाएगा इनके हम प्रथम विशेषण देते हैं अभावत्वम वो देने से कहते हैं अब भाव में और नहीं जाएगा किन्तु बाकी तीन अभाव में भी चला जाएगा हमारा लक्ष्य हो गया अत्यंताभाव अत्यंताभाव हमारा लक्ष्य होने से हम उसका पहले लक्षण करते हैं अभावत्वम अत्यंताभाव से लक्षणम प्रथम करेंगे तो करने से तीन में अत्यंत अतिव्याप्ति हो जाएगी तो इसलिए विशेषण जोड़ देंगे अन्य अभाव प्रथम विशेषण दे दिए उसे किसका निराकरण हो जाएगा अनोन्या भाव।, भाव का निराकरण हो गया तो आगे कहते हैं ध्वस अप्रतियोगित्व सती अभी और कौन कौन अभाव बचे हैं अतिव्याप्ति के लिए प्राग भाव और ध्वंस ये दोनों है अभी ध्वंस का अप्रतियोगी ये दोनों में से ध्वंस का अप्रतियोगी कौन है ध्वंस ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी है और हम ध्वंस का अप्रतियोगी कहने से ध्वंस में नहीं जाएगा ध्वंस में नहीं जाएगा ध्वस अप्रतियोगित्व सती तो ध्वंस में अभी नहीं जाएगा ध्वंस अप्रतियोगी ध्वंस अप्रतियोगी तो ध्वंस है हम ध्वंस अप्रतियोगी तो सती कह देने से ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस है तो है। वो कहने से ध्वंस का वारण हो जाएगा ध्वस जो है वो ध्वंसो का अप्रतियोगी है और हम ध्वंस का अप्रतियोगी कहते हैं अभी ध्वस अप्रतियोगी कहने से ध्वंस का वारण हो पाएगा नहीं, नहीं होगा क्योंकि ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी है आप कहते हैं तो प्राग भाव ध्वंस का अप्रतियोगी है क्या ना प्रतियोगी है प्रतियोगी है प्राग भाव का ध्वंस होता है तो होने से अभी प्राग भाव ध्वंस का प्रतियोगी है हम ध्वंस का अप्रतियोगी कह देंगे तो में नहीं जाएगा। प्राग भाव निराकरण हो जाएगा hmm. तो ध्वंस अप्रतियोगी कहने से प्राग भाव निराकरण हुआ hmm. अभी और कौन बच गया ध्वंस बच गया अभी कहेंगे प्राग भाव अप्रतियोगी तो ये जो ध्वंस है तो ये ध्वंस का प्राग भाव होता है होता है, hmm. होता है इसलिए ध्वस प्रागवाह का प्रतियोगी है ना अप्रतियोगी है प्रतियोगी. प्रतियोगी है अभी हम प्रागवाह अप्रतियोगी कहेंगे ध्वंस भी वारण हो जाएगा क्योंकि ध्वंस प्रागवाह का प्रतियोगी है हम प्रागवाह का अप्रतियोगी कह देंगे तो ध्वंस का ही वारण हो जाएगा आगे दिया है आगे पंक्ति सब लिखा है तब प्रथम प्रागवाह अप्रतियोगी द्वारा किसका वारण किया हम दिया है आगे देखिए ध्वंस ध्वंस प्रतियोगिव कह करके किसका वारण किए प्राग भाव अन्य भाव भिन्न कह करके अनन्याव का वारण कर दिए और अभावत्व कह करके नित्य पदार्थों को वारण कर दिए इतने सारे नित्य पदार्थ इनको आकाश आदि जैसा मूल में है ऐसा ही दिया है वो प्रागभाव वारण करने के लिए ध्वंस दिया है मतलब ध्वंस वारण करने के लिए प्रागवा प्रतियोगित्व दिया है आगे प्रागवा वारण करने के लिए ध्वंस अ प्रतियोगित्व दिया है अनुन्याह वारण करने के लिए अनुन्याह अभिन्नत्व दिया है आकाशादी वारण करने के लिए अभावत्व दिया है नहीं तो प्रागभाव अप्रतियोगित्व सती ध्वंस अप्रतियोगित्व एक किसका लक्षण है प्रागभाव का भी अप्रतियोगित्व है ध्वंस का भी अप्रतियोगी है नित्य का लक्षण है आप इतना कह देंगे प्राग भाव भिन्न अप्रतियोगित्व तो सत्य ध्वंस अप्रतियोगित नित्य में जाएगा तो कहें दे, हम आगे अनुन भाव भिन्न सति कह दिए तो नित्य से अनुन्य भाव काट दीजिए बाकी और कोई नित्य रहेंगे प्रथम दो अंश कहने से नित्य में जाएगा आगे आपका तृतीय अंश है अनुन्या भाव भिन्न सती ये कहने से और कोई नित्य में जाएगा लक्षण अन्य भाव भिन्न तो सती आकाश व परमाणु काल वीग आत्मा सब है उसमें जाएगा तो इसलिए अभावत्व तो कहा ये दो अभाव नित्य होते हैं एक अन्य अभाव एक अत्यंता भाव हमको अत्यंत भाव में लेना है तो बाकी सब नित्यों को हम अनितियों को काट दिए प्राग भाव अप्रतियोगित्व ध्वंस अप्रतियोगित्व कह करके सब अनित को काट दिए क्योंकि ये दोनों होने से नित्य आ गया नित्य में भी एक अनोन्या भाव है उसको हटा दिया अनया भाव भिन्न कह करके बाकी अभाव कह देंगे तो सब भाव नित्य हट गए अत्यंत अभाव बच गया आकाश आदि नाम कह करके नित्यान सब नित्यों का ये निराकरण कर दिया काश आदि नाम बारण कर दिए अभावत्व कह करके घटपटा आदि में क्यों नहीं गया ये लक्षण क्यों गया नहीं क्यों घटपटा आदि में लक्षण गया नहीं क्यों हाँ। है उसका हुए इसलिए अप्रतियोगी नहीं होते हैं वो दोनों के द्वारा सारे अनित्य कट गए प्राग भाव अप्रतियोगिता ध्वंस उसके द्वारा सारे अनित्य निराकरण हो गए तो बाकी नित्य के लिए अभाव कह दिया उन्होंने भिन्न कह दिया अच्छा तो मूल लक्षण हो गया संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता को वस्तु तस्तु कहते हैं संसर्ग अभावत्वम ये जो अर्थात तो अत्यंत भाव का लक्षण जो संसर्ग भाव ये भिन्न संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्व तादात्म्य से भिन्न संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न नहीं होना चाहिए प्रतियोगिता प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न होने से वो अभाव को क्या कहते हैं तादात्म्य संबंध प्रतियोगिता का अभाव अन्य अभाव तादात संबंध आवचिन क्या बोल रहे हैं तादात में आवचिन प्रतियोगिता का अभाव ये अन्य अभाव है तो, इसका क्या अर्थ है हम कहते हैं कि घट पटु न इस प्रकार कहते हैं घट घटु न ऐसा कह देंगे क्या घट घट ही है तो कहेंगे घट घट में किस समझ से रहता है तादात में संबंध से तो घटक का ये तादात्म्य घटक को छोड़ करके अन्यत्र कहीं कर है क्या तो घट का तादात्म्य पट में नहीं है नहीं, नहीं होने से घट पटो न जब कहते हैं तो पट घट पट वो न तो अभी सामने में घट है और कहते हैं कि ये पट नहीं है प्रतियोगी हो गया पट प्रतियोगिता रहेगा पट में ये जो पटो में प्रतियोगिता रहा प्रतियोगिता का अवच्छेद संबंध होगा तादात्म्य संबंध अर्थात घटो पट में तादात्म्य से नहीं रहता है जिस संबंध से नहीं रहता है वही संबंधों को हम प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध कहते हैं तो यहाँ तादात्म्य प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध होने से ऐसा अभाव को अनुनिया अभाव कहा जाता है तो यहाँ कहते हैं संसर्ग का अभाव क्या है कहते हैं तादात्म्य भिन्न संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव इतना ही कह दीजिए तो ये हो जाएगा इसका और थोड़ा विचार है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकरचार्य अंकेश भगवं